स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश स्वामी विवेकानंद और सेवा शिव ज्ञान से जीव सेवा यह उस समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद कॉलेज के विद्यार्थी थे तथा धर्मोपदेश के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस के पास यातायात किया करते थे तब उनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त एक दिन श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के अपने कमरे में भक्तों से घिरे बैठे थे वैष्णव धर्म की बात चल रही थी उस मत के बारे में श्री राम कृष्ण कहने लगे तीन बातों का पालन करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहने का उपदेश उस मत में है भगवान नाम में रुचि जीव के प्रति दया और वैष्णव पूजन कृष्ण का ही यह जगत संसार है ऐसी धारण हृदय में रखकर उस जीवों पर दया प्रकाश करनी चाहिए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 उस समय नरेंद्र नाथ ही समझ पाए थे उस दिन बाद में उन्होंने कहा था आज ठाकुर श्री रामकृष्ण की बात से कैसा अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ा जिस वेदांत ज्ञान को लोग शुष्क कठोर और ममता रही समझते हैं उसे भक्त के साथ सम्मिलित करके कैसे सहज सरल और मधुर प्रकाश का उन्होंने प्रदर्शन किया है आज ठाकुर ने भावावेश में जैसा बताया उससे जान गया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 किंतु स्वामी जी के इस संकल्प को कार्य में परिणत होने में समय लगा श्री रामकृष्ण के देह त्याग के बाद स्वामी जी ने परिव्राजक के रूप में दीर्घ पाँच वर्षों तक सारे भारत का भ्रमण किया वे भारत के धनी निर्धन राजाओं दीवानों किसान मजदूरों ब्राह्मण शूद्र वकील डॉक्टर, शिक्षक सभी वर्गों के लोगों से मिले उन्होंने देखा भारत के निर्धन व अज्ञान के अंधकार में पड़े असंख्य नर्दारियों को और वे व्यथित हो उठे कन्याकुमारी में समुद्र के बीच एक शिलाखंड पर बैठकर उन्होंने एक योजना बनाई उन्हीं के शब्दों में भाई यह सब देखकर खासकर देश का दारिद्र और अज्ञता देखकर मुझे नींद नहीं आती कन्याकुमारी में माता कुमारी के मंदिर में बैठकर भारत की अंतिम शिला पर बैठ मैंने एक योजना सोच निकाली यदि कुछ निस्वार्थ परोपकारी सन्यासी गांव-गांव घूमकर विद्या करें और विभिन्न उपायों से मौखिक शिक्षा मानचित्रों नक्शे कैमरों भूगोल को की सहायता से चांडाल तक सबकी उन्नति के लिए प्रयत्न करें तो क्या समय पर इससे मंगल नहीं होगा इसे करने के लिए पहले लोग चाहिए फिर धन गुरु की कृपा से मुझे हर शहर से दस पंद्रह आदमी मिल जाएंगे मैं धन की चेष्टा में घुमा पर भारत के लोग क्या धन देंगे इसीलिए मैं अमेरिका आया हूँ स्वयं धन कमाऊंगा और तब देश लौटकर अपने जीवन के इस एकमात्र ध्येय की सिद्धि के लिए अपना शेष जीवन न्यौछावर कर दूंगा आत्मनव मोक्षार्थम जगत अमेरिका से लौटकर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की आत्मनव मोक्षार्थम जगत अर्थात आत्मा की मुक्ति के लिए और जगत के हित के लिए यह निर्धारित किया उसका ध्येय मोक्ष को हिंदू धर्म में परम पुरुषार्थ कहा गया है तथा प्रत्येक हिंदू के जीवन का यही चरम लक्ष्य है भक्ति द्वारा हो या ज्ञान द्वारा कर्मयोग की सहायता से हो या योगाभ्यास के माध्यम से क्रिया अनुष्ठान के सहारे हो योग भजन कीर्तन के उपाय से सभी उसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं मुक्ति रूपी इस चरम लक्ष्य की खोज में सदियों से लगा भारत मानो यह भूल ही गया है कि जगत का भी अस्तित्व है और उसमें जरा रोग दारिद्र से पीड़ित प्राणी भी रहते हैं निश्रेयस की साधना में अभ्युदय पीछे छूट गया उपेक्षित हो गया परिणाम हुआ दरिद्रता अज्ञान और भारत का भौतिक पतन इसे दूर करने के लिए स्वामी जी ने जगत धिताय चय का आदर्श भी प्रस्तुत किया जगत के कल्याण को भी मोक्ष का एक साधन क्यों न बना लिया जाए इससे अभ्युदय व निश्रेयस दोनों ही सज जाएंगे दान दया व सेवा सदा ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं उपनिषदों में कहा गया है एक त्रयम शिक्षित धमम दानम दया अर्थात दम दान व दया सीखो गीता में भगवान कहते हैं यज्ञो दानम तपस्व पावना मनीषिणाम यह दान और तप बुद्धिमानों को भी पवित्र करते हैं और पुराणों में कहा गया है परोपकार पुण्याय पापाय पर परोपकार ही पुण्य है तथा दूसरों की पीड़ा पहुँचाना ही पाप है इतना होते हुए भारत में दान व दया की भावना सदा व्यक्तिगत स्तर पर ही प्रकट होती थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हुए स्वामी विवेकानंद ने सेवा के आदर्श को एक सामाजिक संगबद्ध व सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया यही नहीं उन्होंने भारत को एक राष्ट्रीय आदर्श दिया त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं देश को इन्हीं की दिशा में गतिशील होने दो अन्य बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी व्यक्ति के स्तर इस पर इसी सेवा ने एक विशिष्ट साधन मार्ग का रूप लिया व्यक्तिगत सामाजिक अथवा राष्ट्रीय चाहे किसी भी स्तर पर क्यों न हो त्याग एवं निस्वार्थता के बिना सेवा संभव नहीं है जो सेवा नाम यश प्रतिष्ठा अथवा अन्य किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए की गई हो उसे सेवा की संज्ञा ही नहीं दी जा सकती इसलिए स्वामी जी ने त्याग को सेवा का अभिन्न अंग बताया है मित्र के प्रति शीर्षक कविता में स्वामी जी कहते हैं ब्रह्म से कीट परमाणु तक सब भूतों का है आधार एक प्रेम मय प्रभु मित्र चरणों में इन सबके दो तन तनमार बहुरूपों में खड़े सामने छोड़ इन्हें कहाँ खोजते ईस जीव प्रेम जो जन करता वही श्रेष्ठ पूजता जगदीश भारत के नवयुवकों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा मेरे युवकों गरीबों विद्याहीनों पद दलितों के लिए सहानुभूति और संघर्ष के लिए मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ प्रतिदिन निरंतर अधोगति की ओर बढ़ते हुए असंख्य नर नारियों की उन्नति के लिए अपने समस्त जीवन को न्यौछावर कर दो तुमने पढ़ा है मातृदेवोभव पितृदेवोभव मैं कहता हूँ दरिद्र देवोभव मूर्ख देवोभव यह जानो कि इनकी सेवा ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है क्या तुम मनुष्य से प्रेम करते हो भगवान को तुम कहाँ खोजोगे क्या निर्धन दुखी दुर्बल भगवान नहीं है उनकी पूजा पहले क्यों नहीं करते गंगा के किनारे कुआं खोदने की क्या आवश्यकता है दया से प्रेरित होकर दूसरों का भला करना अच्छा है पर भगवत भाव से सभी प्राणियों की सेवा करना इससे भी अच्छा है इत्यादि सेवाधर्म व्यवहारिक रूपरेखा स्वामी विवेकानंद संसार के सन्मुख शिव ज्ञान से जीव सेवा रूपी युग धर्म को प्रस्तुत करके ही शांत नहीं हुए बल्कि उन्होंने इसकी व्यवहारिक रूपरेखा भी प्रदान की है पात्र भेद से सेवा भौतिक बौद्धिक व आध्यात्मिक इन तीन प्रकार की हो सकती है भारत में जहाँ निर्धनता तथा विद्याहीनता बहुत अधिक है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ व सूखा आदि प्राकृतिक प्रकोपों से लाखों लोग पीड़ित होते हैं वहाँ अन्नदान वस्त्रदान रोगियों को औषधि दान, अशिक्षितों को विद्या दान द्वारा सेवा करना ही परम धर्म है विदेशों में अन्न वस्त्र की समस्या न होने पर भी आध्यात्मिक दान व धर्म प्रचार की आवश्यकता है इसीलिए स्वामी जी ने भारत में सेवा सेवाश्रमों शिक्षण संस्थाओं तथा समय समय पर राहत कार्यों का अनुष्ठान किया तथा विदेशों में भी केंद्र स्थापित किए जिनके माध्यम से वेदांत प्रचार हो सके आज रामकृष्ण मिशन स्वामी जी द्वारा प्रदर्शित इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर रहा है श्री रामकृष्ण त्याग व सेवा के जीवित विग्रह थे उन्होंने सभी प्राणियों में ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव किया था और इसीलिए उनके दुख कष्ट दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए थे किंतु उनकी सेवा प्रमुखतः आध्यात्मिक थी साधना जनित महान आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से उन्होंने स्वामी विवेकानंद आदि अपने प्रमुख शिष्यों में आध्यात्मिक जागरण किया एक बार काशी वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर जाते हुए देवघर के निकट एक गांव में निर्धनों की सोचनीय दशा देखकर वे इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपने अभिभावक मथुरनाथ विश्वास को आदेश दिया कि वे उन बेचारों को भोजन कराए तथा एक एक वस्त्र सभी को दान दें माथुर बाबू के आना कानी करने पर श्री रामकृष्ण उन्हीं गरीबों के बीच जा बैठे और कहने लगे कि यही मेरे नारायण हैं और यही मेरी काशी है तब बाध्य होकर माथुर बाबू को उन लोगों की सेवा करनी पड़ी विभिन्न केंद्रों तथा बृहद कार्यों को आरम्भ करने के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद ने स्वयं अपने हाथों से दरिद्र नारायण की सेवा कर सभी के सामने नर रूपी नारायण की सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया था आइए हम सभी श्री रामकृष्ण तथा स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रदर्शित सेवा के आदर्श के अनुसार जीवन यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं।